क्लेश मूल कर्माशिव दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय जिनके बीज भाव को उपगत लेकिन स्थित क्लेश है तो दग्ध बीज भाव वाले उनका पूर्ण वर्णन कर दिया वैसे तो स्थित वालों का बीज भावे स्थित है क्लेश जिनका उनके लिए कहा ध्यान है अस्तृत और विलक्षण बात यह कहने जा रहे हैं उससे भी स्थूल है केवल स्थिति ही नहीं बीज भाव में है इसी बात नहीं किंतु प्रकट है ऐसे कर्माशय वालों को क्या करना चाहिए वही क्लेश का मूल होता है समस्त प्रकार के क्लेश का मूल कारण चाहे वह क्लेश अत्यंत स्थूल में है या स्थूल में है या सूक्ष्म में है या सूक्ष्मतम अवस्था में क्यों किसी भी अवस्था में क्लेश विद्यमान हो लेकिन वह क्लेश का मूल कारण क्या है उसका कारण बता रहे हैं क्लेश मूल कर्माशय कर्माशय ही क्लेश का मूल है आशय किसको कहते हैं? आपका कथन करने का क्या आशय है लोग बोलते हैं ना लेकिन वह आशय का अर्थ अलग है यहां आशय का अर्थ अलग है आशेदय सांसारिकाह अस्मृति आशय सांसारिक लोग जिसमें पूर्ण रूपण सोए पड़े रहते हैं अविवेकी होकर के पड़े रहते हैं उसका नाम आशय असमता शेरदे सांसारिकाह अश्विन किसमें पड़े हुए हम लोगों के अंदर किसमें पड़े हुए के कारण से हम लोगों के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होता है उस तत्व का नाम आश्रय जिसमें पड़े रहने के कारण से हमारे अंदर विवेक नहीं पाता और संसार को प्राप्त हम लोग करते हैं उस तत्व का नाम आश्रय अकार है धर्माधर्म पुण्य पाप है ना शुभाशु कर्म शुक्ल कृष्ण कर्म इत्यादि शब्दों से कहा गया है यहां के भाषा में शुक्ल कृष्ण कर्म इसलिए कर्माणाम आशय परमाशय धर्माधर्मात्मा का जो कर्मजन्य जो आशय है वास्तव आशय और वास्तव में थोड़ा अंतर है आगे और स्पष्ट करेंगे इस समय भाष्यकार इन चीजों को लेकिन उसमें भी दो प्रकार का है बोलते कर्माशय एक दृष्टिजन्म वेदनीय और दूसरा अदृष्ट जन्म वेदन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो आप इस जन्म में कर रहे हैं और उसका लाभ फल यही मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे भी कर्म है जिसका फल यहां आपको नहीं मिलता है कर्माशय वह सद्योत्पन्न वस्तु है एक तरह से अभी आपने कर्म किया उसके एक संस्कार बन गया धर्म का संस्कार या अधर्म का संस्कार उसी का नाम कर्माशी लेकिन उस कर्माशी जो संस्कार है धर्म का या अधर्म का संस्कार उसको बारंबार करने से जो दृढ़ हो जाता है और काल गालांतर तक भी प्रवृत्त होते रहता है तब उसका नाम वासना इसलिए भाषिकार या वर्णन कर रहे देखिए कभी होते दुष्ट जन्मवेदनीय और कभी होते अदृष्ट जन्मवेदनीय आपके कर्म इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा आप स्वयं निश्चय कर सकते हैं आप स्वयं ही निश्चय कर सकते हैं आपका कौन सा पुण्य कर्म इस जन्म में फल देगा और कौन सा पाप कर्म इस जन्म में देगा कौन सा पुण्य कर्म इस जन फल नहीं देगा और कौन से पाप कर जब फल नहीं देगा यह बात स्वयं आप निर्णय ले लोगे इसको जब पढ़ लोगे लो गए भाष्यकार तत्र पुण्य पुण्य कर्माश <coughs> पुण्य पुन्य पुण्य रूपा कर्मों से जन्य संस्कार लो आशयार वासना ही नहीं लो वासना उसका मजबूत अवस्था बाद में बोलेंगे संस्कार आतिशियो वासना पदकृति में पुनः पढ़ाओगे हो याद होगा संस्कार कहा और आए का दीदी इसलिए अंतर मानते संस्कार और वासन अंतर है जैसे होता है ना ये बरसात हो रखा है मान लीजिए आप गए या कोई पशु आदि कोई भी जाए पग च पड़ जाता है लेकिन उसके ऊपर से एक कार चला जाए चक्का और तो क्या हो जाएगा दुझे? खत्म लेकिन मान लो पक्ष पड़ने के बाद बढ़िया धूप आ गया सुख जाए सूख गया पक्षिन्ह वैसे कि वैसे बना हुआ गड्ढा सा उसके कार चला दो तो मिटेगा नहीं वो इतना आसानी से मिटेगा नहीं थोड़ा बहुत ऊपर पर का जो कच्चा माल होता है ना वो थोड़ा टूट जाता है गड्ढा फर बना रहता है संस्कार और वासना में यही अंतर समझना वासना को मिटाना आसान बात नहीं है संस्कार को मिटाना बड़ा आसान है कि संस्कार तो बनी हुई कच्चा माल है कोई छत डाल दे और आदमी से डंडा निकाल दे तो क्या होगा धड़ से नीचे आ जाए अभी ढला हुआ है ना वो तो आप तोड़ना पड़ेगा तो अब सुख यहां मजबूत हो चुका है अब तोड़ना चाहोगे तो पसना चाहो तो छूट जाएगा कई दिन लग जाएगा चार मजदूर लगेंगे बड़े बड़े घन लगेंगे तब तोड़ेंगे तो संस्कार और वासना में यही अंतर है अभी ताजा बना हुआ रोटी और आज का बना हुआ कल का रोटी के समान संस्कार और वासना का अंतर है कड़क हो जाएगा तो रोटी अब ताजा रोटी तो बड़ा अनरम होता है फटाफट -पड़ खाओ हाँ वो जो रहेगा पापड़ जैसे हो जाता है उसको डुबाओ डुबाओं को खाने के लिए इच्छा ही नहीं होगी आपको तो इसी तरह संस्कार और वासना का भेद समझो तो संस्कार कोई इसे मिटाना बहुत आसान है इसलिए संस्कार काल में आपको पहचान लेना चाहिए कि मेरा पुण्यक्रम संस्कार यदि है तो वो वो अभी कौन से फल के लिए है पाप कर्म संस्कार है तो कौन से फल के लिए है तुरंत उसके प्रायश्चित कर दो तुरंत उसका विपरीत काम कर दो उसको मिटा दो तो आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो कर्मजन व वा संस्कार वासना स्वरूप धारण कर लेगा उसके बाद आप साधना में उसको कुछ कर मिटाना बड़ा कठिन हो जाएगा इसलिए जान बुझे भाजकर समझा रहे हैं ये कर्म के कर संस्कार कर्मजनी जो आशय कर्मजनी जो संस्कार पुण्य और पुण्यात्मक संस्कार उसके स्वरूप को समझना जरूरी है यदि यह समझ नहीं पाएगा तो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ नहीं पाएगा आपको ध्यान देना पड़ेगा <coughs> मेरा संस्कार क्या है मेरी वासना क्या है अपने अपने संस्कारों को और अपनी अपनी वासनाओं को आप जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप साधना में सही से आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी व्यक्ति नहीं बढ़ सकता आपको साधना चुननाई है इसी के आधार पर संस्कार और वासना वासना को तोड़ने के लिए ऐसी साधना ढूंढना है जिसको लंबे समय तक करनी पड़ेगी तब वासना मिटेगा और संस्कार के लिए ऐसी साधना को ढूंढना है जो तत्काल किया तत्काल मिटा दिया खत्म बात अर्थात कुछ अल्पावधिक साधना कुछ आजीवन की साधना दो प्रकार की साधना हर व्यक्ति को हर समय करते रहना पड़ता है इसलिए कर्मकांड में आप देख लीजिए बड़ा सुंदर रिश्ता समझाया हुआ है एक तरीके से एक तो नित्य कर्म कर जा आपको जिंदगी भर करना है करके देना है क्यों क्या पूछना नहीं नाव दो संध्या पूजा पाठ करो आपके नियम है और कुछ कहते नहीं नैमित कर्म वो नैमित कर्म क्या है अरे कभी किसी आ गया निमित्त ग्रहण हो गया कुछ हो गया तो खटपट है तो उस समय आपने कर दिया बस उसके बाद उस रोज करने की जरूरत नहीं है वो तरह से यहां संस्कार को निपटाने के लिए अल्पावधिक क्रिया करनी पड़ती है साधना करनी पड़ती है वासना को मिटाना तो दूर पहले उसको शीन करना है धीरे धीरे तनुकरण के ओर लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है इसकी लंबी साधना करनी पड़ती है और इसको पहचाने बिना साधना तय कैसे करोगे इसलिए अपने अंदर विद्यमान पुण्य पुण्य संस्कारों को पहचानना जरूरी है अपने अंदर विद्यमान पुण्य पुण्य वासनाओं को पहचानना जरूरी है इसके बिना जो है आप किसी भी साधना को अपनाएंगे उस साधना से आप कितने आगे बढ़ पाएंगे ऐसा कोई निश्चय नहीं है हो सकता है आप बढ़ ही ना पावे आगे आप कुछ और कर रहे हैं अंदर कुछ और मालटाल अंदर कुछ और कचड़ा है सफाई किया और साधना अपना रहे हो दृष्टान्त से समझो खेती में केड़ा लग गया दवाई कौन सी लाओगे जाओगे कोई भी दवाई ले दो कोई भी दवाई लो मच्छर की दवा लगा दियो उसे क्या फायदा है अरे जो कीड़े लगे उसको समझो एक कौन सा कीड़ा है और उसको मारने का दवाई कौन सा है जानकारी लो पहले तब ने दवाई लाओगे आप भी चले जाओ किसी मेडिकल स्टोर में अपने आप खड़े होकर हमको कुछ दवाई दे दो दुकानदार बोलेगा कि दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा क्या दवाई तुम आपको आपको बुखार हो रखा है जुकाम हो रखा है क्या हो रहा बताओ तो दवाई देगा। अरे आप सीधे जाके कोई भी दवाई दे दो बोलने से कोई देगा भी नहीं देगा भी तो ठग हो जाओगे आप उसको कोई लाभ होने वाला है नहीं आपको बीमारी पहले जानना पड़ता है उसी हिसाब से दवाई का चयन होता है दवाई तो अनेक है साधना अनेक बताया गया शास्त्रों में कौन सी साधना का कर तो तुम्हें करना है उसे जाने पहले तुम्हारे अपनी बीमारी समझनी पड़ेगी उसको समझे भी आप सही दवाई का चयन सही साधना का चयन नहीं कर सकोगे भटकते रह जाओगे इसलिए भाष्य यहाँ पर विस्तार से समझाना चाहेंगे इसे अगला सूत्र और विस्तार से समझाएं। देखिए तत्र पुण्य पुण्य कर्म आशा काम लोभ मोह क्रोध प्रसन्न ये काम और लोभ तो कहा तक किसके लिए सुख मोह और क्रोध दुख का इनसे जन्म होता है दृष्ट जन्म वेदनीय आदृष्ट जन्म वेदनी चीविता और ये संस्कार भी दो प्रकार के हैं कुछ तो इसी जन्म फल देने वाले हैं कुछ तो दृष्ट दुण। दुण। जन्म ने ये जो वर्तमान में जिस शरीर में तुम हो ये वर्तमान शरीर इसको कहते दृष्ट जन्म अदृष्ट जन्म ने जो भविष्य में होने वाले शरीर उनमे वेदनी है की इसमें वेदनी है अर्थात यही हमको फल मिलकर भोगेगा ये आगे जाकर हमें फल मिलेगा और भोगेंगे ये तय करना दो प्रकार के संस्कार माना तत्र उनमें सबसे पहले दृष्टि वेदनीय जो जन में फल मिलता है ऐसा पुण्य कर्मों का वर्णन करने जा रहे हैं तीव्र संवेगे नत्र तप समाद निर्वर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावान आराधना द्वा यह परि निष्पन्न सद्य परिपचते पुण्यकर्माशीति जन्म जन्मवेदनी बता दिया इसका विपरीत क्या हो जाएगा अदृष्ट जन्मेदनी समझ लेना है ये जन्म जन्मवेदनी पुण्य है ये पुण्य संस्कार वो है जो इसी जन्म में आपको फल देने वाले कौन से कौन से कर्म मंत्र कहते समाधि इनके द्वारा उत्पन्न जो संस्कार इसी जन्म में आपको फल देना शुरू कर देते हैं और अथवा ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधना उनकी सेवा उनकी पूजा उनका ध्यान उनका भजन सारी चीज़ आराधना भक्ति ईश्वर के प्रति देवता के प्रति महर्षि अथवा भावों के प्रति ऐसा करने से जो उत्पन्न होने वाला पुण्य कर्माशय है पुण्य जन्म संस्कार है सद्य मैंने अश्विन ने वर्मनी परिपक्षत है पुण्य कर्माशय ऐसे पुण्य कर्माशयों को दृष्ट जन्मवेदनीय पुण्यकर्मा से जितनी भी आप करते हो वो जो पुण्य कर्म होते हैं क्या भंडारा देना भंडारा खाना वगैरह ये सब अदृष्ट जन्म वेदनीय मंत्र तप स्वाध्याय समाधि इनसे भिन्न कर्म है वो सब यज्ञ दान तप वो बाकी जो चीज यज्ञ दान आदि क्या है उसमें नहीं गिनारे दत्त पूर्त इष्ट कर्मो में जितने भी कर्म आप करेंगे वो इस जन्म में देने वाला नहीं है मरण के बाद स्वर्ग में जाओगे कोई और लोक में जाओगे तब मिलने वाला है वो सब अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्म जनिक संस्कार है और वो संस्कार ही वासरा बन जाती है जब बार बार बार बार करते जाते कर्म किया सुख होगा, फिर कर्म करेगा फिर सुख भरे चक्कर काटते काटते वासना तो बन गया है इसलिए आप वर्तमान में कर्म के बिना रह नहीं पाते वो वास धारण कर चुका है पर लोग के की अनुकूल कर्म करने के वास्ते इतनी मजबूत है हर आदमी स्वर्ग के लिए कर्म कर रहा है क्या चाहते हो स्वर्ग चाहते हो हर व्यक्ति कोई भी मोक्ष के लिए एक मंत्र तप समाज की व्यवस्था नहीं बल्कि इनको भी वो स्वर्ग फल के लिए ही प्रयोग करने लग गया से काम कर दिया तथा तो अब पाप का दर्शाते हैं देखो जो इसी जन्म में देने वाले पाप इसी जन्म में फल देने वाले पाप संस्कारों का वर्णन करते हैं तथा तो तीव्र क्लेश कृपणेश विश्वास उपगतेश वहानुभावेश तपस्वी शुक्रता पुनः पुनर्पकार है बार बार जो है तीव्र क्लेश के द्वारा भीत पहले से आदमी परेशान है दुखी है उसको और खून चूस दिया जैसे आजकल के डॉक्टर लोग हैं, ये भी सड़सड किसने मरते हैं ना भी वैसे ही वो बेचारा परेशान है बुखार से परेशान है, उसको पचास रुपया दो ठग देते हैं बहुत ज्यादा हो गया है व्यापार बना दिया कोई किस बीमारी से है, उसको एडमिट कर दिया किडनी निकाल दिया और किडनी को ऊपर लाख रूपये बेच दिया क्या धंधा है एक तो क्लेश तीव्र क्लेश के द्वारा भीत है या तीव्र क्लेश के द्वारा व्याधित है या तीव्र क्लेश के द्वारा अत्यंत कृपण है और क्लेश वजह से आप पर विश्वास करके आया विश्वास उपगते शिवा आप ये विश्वास करके आया और उसके साथ आपने विश्वासघात कर दिया महानुभावेशवा तपस्वी शिव तो महानुभावों में के प्रति तपस्वियों के प्रति तो बार बार अपकार कर देता है सच आप पाप कर्माश सद्य एव परिपक्षित है वह पाप कर्माशय है वह भी सद्य ही जन्म में ही फल देने वाला होता है कईयों को देखा गया है, है ना? यहाँ तो अनेक बार अनुभव इस तरह के होते रहते कई बार पाठ में भी हम सुना देते करते हैं भुगतें हैं टिकते नहीं भागते हैं देखा गया और कुछ बोलने की जरूरत नहीं उसके कर्म उसको फल दे रहे हैं। क्यों बोलोगे फालतू का आप अपनी शालता में टिके रहो जो जैसा कर रहा है उसका फल उसको अपने आप मिलती रहेगा लेकिन आप जितने मजबूत रहेंगे किसी कच्चे दीवार पर गेंद को फेंको वो इतना जल्दी रिबाउंड नहीं करता होता कि प्रतिफलन जल्दी और मजबूत दीवार है वो मारो एक छोटा सा धीरे से बार उल्टा जोर से फेंक देगा आप मजबूत दीवार बन जाइए और जाए, जाए कोई कुछ करे उसका उल्टा उसी पर रिबाउंड हो जाएगा मजबूत इसलिए चांद के प्रेम खड़ा तंग करने वाले वो लोस्ट मिट्टी का ढेला है आप ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी ब्रह्म जय साधक है योग साधक है आपका अपगार करने की चेष्टा करेगा स्वयं चूर्ण हो जाएगा आपको बिगाड़ेगा लेकिन आप कच्चे साधक रहोगे उसने कुछ रिएक्ट कर दिया आपने फिर वो भी गया आप भी गए दोनों बर्बाद हो गए इसने हमेशा साझा तक कर्तव्य है अपकार करने वालों के लिए क्या कहा उदासीन रहना है मैत्री करणा उपेक्षा कर देना उदासीन हो जाओ उपेक्षा कर दो जो करेगा अपने आप भरेगा उपेक्षा करने की शिक्षा बहुत जरूरी है साधना इसको जितनी मजबूत करेंगे उतनी अब साधारण तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ सकते मैत्री करो ना करो कोई बात है महास्वार्थ बन के अपने आप में मस्त रह जाओ कोई जरूरत नहीं दुनिया है भी मानने के लिए क्यों मानना किसी को क्योंकि उसी स्थिति में जाना चाह रहे हैं जिस स्थिति में ये समझना चाह रहे हैं अनुभव करना चाहते दुनिया ही पैदा नहीं हुआ था और पहले हे मान लिया तो ये कैसे निर्णय लोगों पैदा ही नहीं हुआ इसलिए साधक को मैत्री ना करे कोई बात नहीं करुणा ना करे कोई बात नहीं मुदित तो हो या ना हो कोई बात नहीं लेकिन उपेक्षा करना बहुत जरूरी है केवल अन्य का नहीं अपने शरीर का अपने मन का अपने बुद्धि का अपने अहंकार का भी उपेक्षा कर देना चाहिए बहुत कुछ मांग करते रहता है उस मांगों की उपेक्षा जब तक नहीं करोगे तब आगे बढ़ नहीं पाएंगे मन का एक स्वभाव है तो महापुरुषों को तंग करने क्यों जाए चंद महर्षि बैठे है में वो वहां पे फोड़ने लगी तो चमकता वहां को दिखाई दे तो डल दे उसके अंदर छेद कर रहे सौरी महर्षि की कहानी कितने अनावश्यक अरे कोई तपस्या बैठा हुआ है इसको तंग कर रहे नतीजा तुरंत भुगतना पड़ता है ये सब वासनाओं के कारण इसलिए वासनाओं को और संस्कारों को पहचानना पड़ेगा अगला जो संस्कार बनेगा वो सही रहे आगे उसी प्रकार का ना बन जाए दोबारा आसानी से गलती करे क्षमा मांग लेते हैं लेकिन क्षमा वास्तविक वो है जब रे गलती को समझ रहे हो दोबारा ना करना ही क्षमा बार बार करने पर वो अगला बार बार क्षमा भी करे उसका कोई अर्थ नहीं व्यर्थ सार्थक क्षमा वही है कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है आप अपने आप सीमित हो गए हो मान लो जिस दिन आप उस गलती को दोबारा नहीं करते इसलिए यहां पर वहां मैत्री कोणा मुझे क्षमा नहीं बोला वो जरूरत नहीं है किसी को क्षमा करने के लिए कहा ही नहीं कहा बोला योग साधनों की क्षमा ना हम शब्द ही नहीं लाया कहीं क्षमा किसी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो कोई गलती हो ही नहीं रही सभी अपने अपने संस्कार आशा से नाच रहे जो पहचान लें वो साधक है तो पहचाना संसारी इसलिए यहां पर कहते हैं ऐसा सच्चा भी पाप कर मचा सद्य एव मैंने दृष्टि हो जाए दृष्टि हो करके इसी जन्म में फल देने वाला हो जाता है यथा दृष्टान्त तो संचार है नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणाम हित देवत्य प्रणता जैसे नंदीश्वर था कुमार वह मनुष्य शरीर प्राप्त था अपने पुण्य कर्माश के कारण से देवभाव का प्राप्त हो गया हर नहुष इंद्रता वह सांप हो गया अपने पाप कर्म के कारण नहुषो भी देवता देवानाम इंद्रह स्वकम परिणामम हित प्रणत की थी <coughs> लेकिन ये सब मनुष्यों में ही होता है या अर्थात विवेकी जीवियों में ही होता है इसमें इसलिए व्यवस्था दे रहे नारकाणाम ना दृष्ट जन्मेदनी कर्माशय नारकी योनियों में ऐसा कर्माशय होता ही नहीं जो उनको उसी जन्म फल देने वाला हो क्योंकि ना उनसे ऐसा कोई पाप होने वाला है ना कर्म होने वाला वो तो भोग शरीर है कर्म फल के कारण से उन योनियों में गए शाम बने हुए तो डसरा है और उसका पाप कर्म नहीं है न डसरा कोई से होने वाला पुण्य नहीं है वो डसना न ढसना उसके आपके कर्म के अपने कर्मानुसार हो रहा है केवल अतव नारकी योनियों में रहने वाला जो जीव है वह न पुण्य कर्माशय को कर सकता है न पाप कर्माशय को कर सकता है इसलिए उसको कभी दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होते ही नहीं नार का नार का नार का नाम है नारक नारास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माश है और दूसरी मुक्त पुरुष है उनका शरीर से मन से बुद्धि से जो भी कर्म हो रहे हैं उन कर्माशयों का भावी जन्मों के प्रति कोई समझ नहीं भावी जन्म होता ही नहीं मुक्तों का भावी जन्म वही क्या जब मुक्त का भावी जन्म ही नहीं है अति उनके अंदर अदृष्ट जनवेदनी संस्कार होते नहीं क्षीन क्लेशानाम अभी नाश की अदृष्ट जनवेदनी कर्माशय थी जिनका क्लेश शीन हो चुका है दग्ध हो चुका है नष्ट हो चुका है ऐसे जो मुक्त पुरुष है उन लोगों के अंदर ऐसी कोई कर्म आशय कर्म संस्कार या वासना नहीं होती है जो की अगला जन्म में फल देने वाला हो अदृष्ट जनवेदनीय कर्मासी संस्कार वासना नहीं होती पृष्ठ एक सौ में बहुत सुंदर है उसको थोड़ा देखिए चित्र रेखा चित्र बना हुआ है एक ग्राफ बना करके चार्ट बना करके दिखाए हैं बहुत अच्छा समझाया है संस्कार संस्कार दो प्रकार की होती है एक संस्कार एक निर्बीज संस्कार निर्बीज संस्कार वो है जो असम प्रज्ञात समाज के अभ्यास जनिक संस्कार है निरोध का कारणीभूता है निरोध जन्य है और निर्बीज संस्कार है उसका विभाजन और है नहीं वो तो समाप्त कहाना ही इसे निर्वीज का कोई आगे व्याख्या नहीं होता क्योंकि उसका फल ही नहीं होता है वो मुक्त हो गया बात खत्म हो जाती है इस निर्वीर संस्कार का विभाजन नहीं और सभी संस्कार का दो प्रकार विभाजन कर दिया एक क्लिष्ट संस्कार एक अक्लिष्ट संस्कार क्लिष्ट संस्कार अज्ञान वृत्ति वृत्तिजन्य है अज्ञान जन्य है और अक्लिष्ट संस्कार प्रज्ञा संस्कार जिसको पूर्व में कहा है तितम्बरा प्रज्ञा से अभ्यास जन्य जो संस्कार है वो अक्लिष्ट संस्कार है क्योंकि वह धीरे धीरे आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाला संस्कार है जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला साधना में लगाए रखने वाला आपके मन को ऐसी जो संस्कार होती है उनका नाम अक्लिष्ट संस्कार और जो बारम्बार दुख और कर्म आदि में रगड़ा देने वाला जो संस्कार होते हैं वो क्लिष्ट संस्कार है, है। अज्ञान प्रधान जा संस्कार क्लिष्टाह प्रज्ञा प्रधान जा संस्कार जो है अक्लिष्ट संस्कार और अक्लिष्ट संस्कार के व्याख्या में इतनी का है तो संस्कृति का विरोधी है संसार का वो विरोधी है अर्थात दोबारा जन्म आदि को खत्म कर देने वाला है वो इसलिए उसके भी आगे और विभाजन कर विचार करने की जरूरत नहीं रह गया। और रही अब संस्कार जो संसार का कारण तो कलिष्ट संस्कार का दो प्रकार का एक कच्चा संस्कार एक पक्का संस्कार कच्चा संस्कार का नाम कर्माशय और पक्का संस्कार का नाम वासना <क्णत Türstick>? ये जो भी कच्चा संस्कार है वो तीन प्रकार के होते हैं। त्रिविपाक नाम से कहा जाता है त्रिविपाक में शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण उभयात्मक शुक्ल पुण्य कृष्ण पाप शुक्ल उभयात्मक बने पाप पुण्य उभयात्मक कर्म ये तीन प्रकार के ही आप पुण्य प्रधान, प्रधान पाप प्रधान पुण्य पाप उभयात्मक उभय प्रधान इस प्रकार के तीन प्रकार का ही होते हैं कर्माशय और वासना वासना के कारण से आपको तीन फल मिलता है जो आगे बताने वाले हैं जाति आयु और भोग जन्म उस जन्म के, उस जो प्राप्त जन्म का आयु और उस आयु पर्यंत में होने वाला सुख शुभ का तक भोग ये वासना के वजह से आपको मिलता है इसे कई बात आपके जन्म जात आदत होते हो तो जन्म जात स्वभाव है लोग व्यवहार में बोलते भी हो झूठ बोला जन्म सिद्धि प्राप्त आज बहुत सारे महात्मा है जो सिद्धि से संपन्न झूठ बोलने की सिद्धि बहुत ही विचित्र सिद्धि और ये सब इकट्ठे होते हैं ना वो सब सिद्ध हो जाते हैं <laughs> <laughs> और जो सही होगा उसको घोषित कर देते हैं वो बिल्कुल बहिष्कृत कर दो उसको वो तो असाधु है बोलते अपने आप को साधु घोषित तो भागवत की चरितार्थता देख रहे भागवत की जो है कहा ग्यारहवें स्क में जो है कलियुग में क्या होता है तो ये यही होता है असाधुओं का बैठक होगा और वो अपने आप को साधु घोषित कर देंगे और साधु में सच्चा है तो उसको बाहर कर देंगे गलती गलत ही साबित करेंगे इसे लोग कभी नहीं चाहेंगे जहाँ गलत होंगे ना वो कभी नहीं चाहेंगे एक भी सच्चा आ जाए बीच में ए, ये नहीं नहीं। तो बाबा ये तो खतरा है बोलेंगे बहुत खतरनाक है इसको बदनाम कर डालेंगे तो वो आगे नहीं कि आएंगे दिन दसों की पोल पट्टी खुल जाएगी ये काली कंधी की कुटिया हो चाहे स्वर्गश्रम की कुटिया हो सब यही हाल है वो दस बदमाश बैठे हुए ऑलरेडी वहां और वो नहीं खाते सही आ जाए कभी नहीं खाए सब अपने आप को स्रोत्र ब्रह्म घोषित कर चुके हैं अभी सही कोई आ जाए तो उन्हें डर हम सब असरो पता लग जाएगा दुनिया को तरह सब चाल अनादि काल से चले आया हुआ है इनकी संख्या हमेशा ही ज्यादा होती आई है। आप देखिए राक्षसों की संख्या हमेशा ज्यादा रहा है आश्रम की संख्या ज्यादा रहा है एक छो दुर्योधना ये पांच के और बेचारे अनादिकालीन परंपरा है ये सारे स्मृति स्मृति बात बता रही है और अपने अंदर में ये सारी चीजें हैं ये केवल बाहर कथाओं में नहीं आप अपने अंदर देखेंगे ना आपके अंदर बुरी व्या ज्यादा होगी अच्छी वासनों की संख्या बहुत कम होगी बुरी वासना मिलकर बोल रहा है तुम ही सही हो दी बेस्ट ऐसा बोल देंगे वो वो अच्छी वासना बेचारी मरी पूरी पड़ी ठंडी पड़ जाती है थोड़ा वो साधना करने की इच्छा भी वो भी मर जाती है आवाज गलत धंधों में ही लगा रहता है कारण बुरी वासनों की संख्या ज्यादा वो आपको नचा रहे है। किसी को पहचानना बहुत जरूरी है विभाजन पूर्व समझा रहे हैं आपके अंदर के के वासन समझोगे नहीं और उसको तोड़ के लिए कोई प्रयास नहीं करोगे बारंबार जाति आय और भोग के प्राप्ति होती है और जन्म में भी कोई भरोसा नहीं कि मनुष्य का जन्म मिलेगा देवा दिव्य नारक मार्श त्रिय आदि और जो ये संस्कार जो कच्चा संस्कार वो भी दो प्रकार का फिर धर्म और अधर्म धर्म भी दो प्रकार दृष्टादृष्ट जनवेदनीय है सुखफल और अधर्म भी दो प्रकार दृष्टा दृष्ट जनवेदनीय दुख वाला है अधर्म भी दो प्रकार का है धर्म भी फिर दो प्रकार का है प्रवृत्तियात्मक निवृत्त्यात्मक है पुण्य भी दो प्रकार की प्रवृत्ति जन्य पुण्य भी होता है निवृत्ति जन्य पुण्य भी होता है और प्रवृत्ति का विरुद्ध चला हुआ जो है उसे पाप होगा अधर्मजन्य अधर्म प्रवृत्तियों से होने वाला धार्मिक प्रवृत्ति का विरुद्ध अधार्मिक प्रवृत्ति यदि हो जाती है तो वो पापदायक है धार्मिक निवृत्ति के विरुद्ध अधार्मिक निवृत्ति हो जाए वो भी पाप देने वाला होता है पहले भी बता रहे थे तो बात ये है धर्म में अधर्म की बुद्धि हो जाना और इससे निवृत्त हो गए आप ये भी पाप का कारण हो जाएगा यदि निवृत्ति है ये मत सोचिए हमेशा निवृत्त अच्छा होता है धर्म को अधर्म मान करके निवृत्ति हो जाओगे तो आप धर्म से शिक्षित हो गए तो वह पाप का काल मिल जाता है और अधर्म को धर्म मान करके प्रवृत्त हो रहे हो वह भी पाप का काल हो जाएगा इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अपने आप में न पुण्य रूप है ना पाप रूप है निर्भर होता है उस प्रवृत्ति के पीछे क्या आपके अंदर विवेक है क्या धर्म को धर्म समझ के प्रवृत्ति हो रहा है वह पुण्य आधर्म को अधर्म मान करके निवृत्ति कर रहे हो तो उससे भी पुण्य होगा इन अधर्म को धर्म मान करके प्रवृत्त हो गया वो पाप है और धर्म को अधर्म मान करके निवृत्त होता है वो पाप देने वाला होता है बस तो यही विवेक करना है शास्त्रों के आधार पर शास्त्र हमें ले और किसी लिये भी नहीं है इसी काम के लिए आया हुआ है शास्त्र शास्त्रों का मतलब इतनी ही है समझा लेते हैं अब आप समझ लीजिए अपने आप को अपने संस्कार को देखिए अपने भाषाओं को देखिए उसी हिसाब से शास्त्र कथित साधनों को अपनाइए तो शीघ्रता पूर्वक आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं और इन साधनों के बारे में और आगे बढ़ने से पहले ये जो वासनों के कारण से होने वाला जाति और भोग का विचार करना जरूरी है क्योंकि आदमी कोई पूर्व अगला जन्म चाहता नहीं इस जन्मे जो हरा हो नहीं दो देखा जाएगा बाद में इसकी संभालेंगे लेकिन अगले जन्म के लिए जो बीच बना उसको तोड़ने के रास्ते समझना है ना इसलिए अगला जन्म का कारण वासना को समझना जरूरी है और ये मत समझिए इसका मतलब संस्कारों की उपेक्षा कर देंगे क्योंकि वासनाओं का मूल संस्कार है और मूल बना रहेगा जब तक केवल वासनाओं को मिठा करेगा नहीं कि नए जो संस्कार हो रहे उसको मिठाना जरूरी है सती मूल है तद विपा को जात्यायुर्भोग भोग सती मूले है यदि मूल बना रह गया मात्रे बचा हुआ है तो तद्विपा कश्य उसका फल आपको जरूर मिलेगा क्या फल मिलेगा जाति आयु भोग ये तीन फल निश्चित रूपे मिलेगा न केवल कर्माशय क्लेश मूलम अपितु तो तद विपाक को भी क्लेश मूलम था कहने का तात्पर्य है केवल कर्माशय ही क्लेश का मूल नहीं है उसका फल भी क्लेश का मूल हो गया क्यों फल मूल हो गया क्यों फल आपको मिल गया ना यदि अच्छा मिल गया तो दोबारा करोगे आप कर्म है ना और कई लोगों को बुरा फल मिलने के बाद भी और बुरा करने का सोचते हैं। अच्छा तो ये बार तो छोटी बात है अगले बार पकड़ूंगा गोली मिस हो गया कोई बात नहीं अगले बार उड़ा दूंगा ये और पाप कर्म का सोच भी होता है इसे कर्म फल भी हमें दोबारा कर्म प्रवृत्त करा देता है अतव हमारे जन्म हमारी आयु और हमारे जो भोग के प्रति केवल कर्म संस्कार ही नहीं किंतु तो कर्म का फल भी है तो दोबारा मेरे दौड़ा रहे हैं चाहे अनुकूल फल हो चाहे प्रतिकूल फल हो तो फल और संस्कार ये दोनों ही इसलिए क्लेश का मूल है इसी बात भाष्यकार करते हैं सब सु क्लेश विपाक आरम्भी भवती और सब सु क्लेश क्लेशों के रहने में कर्माश विपाक आरंभ भवती ये जो कर्म के संस्कार है वे हमें फल देने को शुरू कर देते हैं न छिन्न क्लेश मूल हर जिनकी यहां क्लेश मूल ही नष्ट हो गया वह तो सवाल ही नहीं उठता ये विपाक नहीं कर सकते फल को दे नहीं सकते क्लेश का फल यही है कि आपको पूर्व जन्म जन्मांतर में कर्म फल के प्रति आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए और नए वासना संस्कारों को पैदा न करें ये मूल का भाव हो जाना संस्कारों का भाव होना वासनाओं से प्राप्त फल के प्रति अनासक्त हो जाना यही दो है फल और संस्कार ये दो मूल थे ये दो मूलों को आप छोड़ दो और जब फल की आकांक्षा मत करो ये फल प्राप्त फल के प्रति अनासक्त हो जाओ और कर्म वासनाएं जो संस्कार जो हो रहे हैं उन संस्कारों को मिटा दो ये ऐसे कर्म ही ना करो जिससे संसार प्राप्ति के योग्य संस्कार हो जावे, वो कर्म करो जो मोक्ष की प्राप्त कराने वाला हो जैसे कार्य प्रज्ञा संस्कार क्या जरूरत है क्लिष्ट संस्कार इक्रिया अक्लिष्ट संस्कार करो अक्ट संस्कार अनुकूल कर्म करे ताकि आगे जाकर वो प्रज्ञा संस्कार को प्रदान करेगा और प्रज्ञा संस्कार से निरुद्ध संस्कार की ओर चले जाएंगे जिससे निर्वी संस्कार को प्राप्त हो सकते हैं उस रास्ता को अपनाया जाए यदि कहते है, भगवान ने कहा चुपचाप बैठ नहीं सकता तो होते ही रहेगा तो होते रहेगा होने होने दो, होने दो तो क्या होने दोगे वो निर्णय दो। जा रही कर दो जाने दो है ना जो पंजाबी जो है पहाड़ में घुमा रहा था ट्रक गाड़ी बैक कर और पंजाब बारह बज गया हो गए आधे आंदे आंदे सीधा गड्ढे में चला गया ऐसे थोड़ा हमें तो चलो चलो चलो चलो रहोगे कहा तो जा रहा है देखो तो सही गड्ढे में जा रहा है कि कहा जा रहा है हजार के आंधे बोलने से तो सीधा गड्ढे में जानी पड़ जाएगी इसे समझ के चलना पड़ेगा भाई हम जब होने दे रहे हम होने दो लेकिन ये तो देखो किस तरफ जा रहा हो उसका नियंत्रण करो तब तो चलते रहेगा तो इसलिए कहते हैं कि नोचिन क्लेश मूला यथा दृष्टान से, से समझाते हैं तो शावर शाली तंडलाहा प्ररोह समर्था पवन जिसकी छिलका उतारा नहीं गया है अब चावल बोधोगे तो उसे कहां से पौधा हो जाए धान छिलका होनी चाहिए ऊपर ठीक और चने की छिलका उतार दिया दाल बना दे चने की दाल उसको बो दीजिए क्या होगा छिलका से युक्त हो तुषा से आवा ऐसी तंडुला और दूसरा तुषार से युक्त हो लेकिन भून दिया तो भी बेकार है ना भुना हुआ धान है खील बना दिया तो उसको बोने से फायदा नहीं भुना हुआ चना को बोने से कोई फायदा नहीं इसे कहते दूसरा आदग बीज जिसकी बीज भाव को आपने जलाया नहीं हो ऐसा जो होते हैं ना वे प्ररोह समर्था वे जन्म देने में समर्थ होते हैं। ठीक विपरीत, दग्ध बीजावा न प्ररोह समर्था भवन इसे उसे न बीछ दिया प्ररोह समर्थ के बाद ना अपनी दग बीज भावा जिसकी तुषा उतार दिया गया छिलके उतार दिए गए हैं वह कभी पुनः जन्म देने में समर्थ नहीं होते और को जला दिए गए दग्ध बीज बाबा भून दिया गया है तो वो भी कभी दोबारा जन्म देने में समर्थ नहीं होते तथा तो क्लेशावल इसी प्रकार से क्लेश से युक्त जो कर्माशय हैं, विपाक प्ररोही भवती वह अवश्य ही कर्म जन फल को प्रदान करने में समर्थ होते हैं नित न प्रसंख्या दग्ध क्लेश बीज बहुआ और जिसे क्लेश को आपने मिटा दिया हो या प्रसंख्यान से दग्ध क्लेश भाव वाला हो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता सच विपाक हो और वह फल तीन प्रकार का होता है जाति मैंने जन्म आयु और भोग अब वैराग्य के लिए जान की चर्चा करते हैं कि जन्म हमें मिलता है तो ये समझाओ कि एक कर्म से एक जन्म मिलेगा मतलब सौ कर्म के सौ जन मिलेगा खत्म भले मुक्त हो जाऊंगा ना मैं झट खत्म हो जाएगी इसे निर्णय लेना हमें कि एक कर्म से एक जन्म मिलेगा क्या अथवा एक जन्म से अनेक जन्म मिलेगा तो खतरा ही खतरा है अनेक जन्म मिलकर के एक कर्म देते जन्म देते हैं क्या अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म होता है क्या इसे विकल्प उठाकर विचार करना है वह रा जरूरी है इसे दिखाना है आपको अनेक कर्म मिलकर के अनेक जन्म मिलते हैं एक ही जन्म तो कोई जरूरी नहीं अनेक कर्म नेक आपके पास वैसे अनंत कर्म है उनमें से अनेक कर्म मिल जाते हैं जो वर्तमान के जन्म का कारण हो जाता है बाकी ठंडे पड़े रहते हैं वो संचित है आपका? वह कभी फिर आ जाएंगे उनमें से कुछ इतने ने जो जन्म मिला उसमें से उस कुछ आपने करके से भर दिया है।, है ना एफडिया बढ़ती है ना इसलिए तो बढ़ जाती है घटती है थोड़े और बढ़ता है ज्यादा ज्यादा समस्या खड़ा हो गया है तो इसलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि जो है आप यह विचार ही छोड़ दे कि ऐसे कर्म करने का विचार ही त्याग दे संकल्प ही त्याग दे जिसके कारण से पुनर्जन्म प्राप्त हो इसी के लिए जान के इसकी चर्चा आरंभ करते हैं तत्व विचार देते हैं इस विषय में यहां यह विचार आरंभ